जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक विपश्यना यानी विपक्ष साधना दूसरा प्रश्न हरिद्वार से दो साधु कल आश्रम देखने आए थे हमने उनसे पूछा कि आपकी साधना क्या है उनमें से एक स्वामी श्री रामानंद परमहंसपुरी ने बताया कि हम श्वास श्वास में नाम जपते अजुपा जाप करते और आपका दर्शन करना चाहते थे ये कहते हुए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है और कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था ऐसे में भी भगवान श्री से पूछता हूं मेरा मन चंचल है एकाग्र कैसे हो <laughs> रंजन भारती साधुओं का अब साधना से कोई संबंध नहीं रह गया है इसलिए भूल के किसी परंपरागत साधु से मत पूछना कि आपकी साधना क्या है अब तो साधु सिर्फ पाखंड है साधना कोरा शब्द है अब साधना कुछ भी नहीं क्योंकि साधना की शुरुआत ही साक्षी भाव से सा होती और अंत भी साक्षी भाव पर साक्षी भाव ही साधन साक्षी भाव ही साध्य उस अंतर जगत में साधन और साध्य अलग अलग नहीं मार्ग ही मंजिल है तूने उनसे पूछा कि आपकी साधना क्या है वहीं तेरी गलती हो गई साधु से पूछने ही मत कि साधना क्या है साधने करनी होती तो साधु काहे को होता साधने से बचने को तो साधु हो गया साधना तो जिंदगी में है साधु को क्या साधना जंगल भाग गए भगोड़े हैं पलायनवादी हैं इनकी साधना क्या साधना तो वहां है जहां चारों तरफ लपटे जहां ईर्षा वह अपमान सम्मान की भीड़ लगी हुई है वहां साधना है जंगल भाग गए आदमी की क्या साधना है, एक गुफा में बैठ गए आदमी की क्या साधना है वहां कोई गाली तो देता नहीं है ही नहीं कोई गाली देने वाला तो क्रोध भी नहीं उठता गाली के अभाव में क्रोध नहीं उठता तो गुफा में बैठे आदमी को यह भ्रांति होने लगती कि मैंने क्रोध पर विजय पा ली मैंने सुना है एक आदमी तीस साल तक हिमालय की गुफाओं में रहा और उसकी खबर नीचे तक पहुंच गई मैदानों तक उसने लगता है परमात्मा को पा लिया परम शांति की मूर्ति लोग धीरे धीरे पहाड़ पर आने लगे उसके दर्शन को फिर कुंभ का मेला भरने को था तो लोगों ने कहा अब आप कुंभ में दर्शन दें करोड़ों लोग यहां तो नहीं आ सकते उन पर कृपा करें अनुकंपा करें और आपने पा लिया है तो आपके दर्शन से उनको लाभ होगा संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ हो साधु राजी हो गया कुंभ के मेले में आया तीस साल गुफा में जो दिखाई न पड़ा था कुंभ के मेले में आते से दिखाई पड़ गए एक आदमी का भीड़ में उसके पैर पे पैर पड़ गया बस उसने उसकी गर्दन पकड़ ली एक क्षण में भूल ही गया तीस साल एकदम विलीन हो गए जैसे थे ही नहीं एकदम गर्दन पकड़ ली वो जो तीस साल पहले का आदमी था एकदम वापिस लौटाया एक क्षण में वापिस आ गया और कहा तू जानता है कि मैं कौन लेकिन यह कहते ही उसे ख्याल आया अरे क्या हुआ मेरी तीस साल की साधना का कहां गई मेरी शांति कहां गया मेरा मौन कहा गया मेरा अक्रोध फिर भी समझदार आदमी रहा होगा उसने झुक उस आदमी के पैर छुए और माफी मांगी और कहा कि जो हिमालय मुझे तीस साल में नहीं दिखा सका वो तूने जरा सा पैर पे पैर रख कर दिखा दिया मैं तेरा अनुग्रही तू फिर वो हिमालय नहीं गया फिर उसने कहा मैं बाजार में रहूंगा भीड़भाड़ में रहूंगा क्योंकि यही साधना हो सकती है साधना का अर्थ ही यह होता है जहां अवसर है उत्तेजना है जहां कोई गाली देगा कोई अपमान करेगा कोई सम्मान करेगा कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा जहां हार होगी जीत होगी धन मिलेगा पद मिलेगा खो जाएगा आज मिलेगा कल खो जाएगा जहां ये सब घटनाएं घटती रहेंगी उनके बीच जो निष्कंप है यू निष्कंप है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा जैसे ये सब नाटक में चल रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं हारे तो ठीक जीते तो ठीक जहां भेद ही नहीं हार जीत में जहां सम्मान और अपमान में कुछ अंतरी नहीं जहां बदनामी हो कि यश पहले सब बराबर है ऐसी ही दशा में साधना है साधु तो भगोड़े हैं तुम्हारे मैं अपने सन्यासी को कह रहा हूं कि रहना जगत में भागना मत क्योंकि जो भागे वो कभी नहीं जीत सकते वो तो संग्राम ही छोड़ गए जीतेंगे क्या खाक वो तो गुफाओं में छिप रहे हम युद्ध के मैदान से कोई भाग जाए पीठ दिखा दे तो उसको कायर कहते और जीवन के मैदान से जीवन के युद्ध से कोई भाग जाए तो उसको परमहंस ये कौन सा गणित कैसा गणित है जिंदगी एक संग्राम है यही तो है कुरुक्षेत्र यही तो है धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यही है वो जगह जहां कौरव और पांडव इकट्ठे जहां घमासान प्रतिपल होने की तैयारी में जहां अपसंख बजा आप आपसंख बजा बजी रहा है जहां अब धनुष उठे तलवारें खन यही है मौका अर्जुन को कृष्ण ने यू ही नहीं रोक लिया युद्ध में वो तो प्रतिक कथा है बड़ी प्यारी कथा है बड़ी सांकेतिक कथा है जैन उसको समझ ना पाए इसलिए कृष्ण पर नाराज हो गए जैन धर्म में गीता का जैसा अनादर है वैसा किसी और ग्रंथ का नहीं क्योंकि जैनों ने तो समझा कि कृष्ण ने हिंसा के लिए राजी कर लिया अर्जुन को और जैनियों का तो हिसाब है अहिंसा परमो धर्म तो इस आदमी ने तो भड़का दिया भरमा दिया अर्जुन तो यूं समझो कि जैन मुनि होने जा रहा था और कृष्ण ने उसे खींच के युद्ध में लगा दिया और कितने तर्क दिए अर्जुन ने बहुत बचने की कोशिश की भागने की बहुत कोशिश की पूरी गीता उसका सबूत है कि वो प्रश्न पर प्रश्न उठाया गया संदेह पर संदेह किया गया और कृष्ण भी एक ही थे कि जहां से भागा वहीं से रोका सब तरफ से दरवाजे बंद कर दी आखिर में घबरा के उसने कहा कि अच्छा भैया तो तुम जो कहो वही ठीक अब और मेरा सिर न खाओ मतलब उसका ये कि अब लड़ा लेता हूं चलो इससे बेहतर लड़ नहीं निपट लेता हूं तो जैनों को लगता है कि अर्जुन तो जैन हो जाता जैन मुनि हो जाता लेकिन कृष्ण ने उसे गड़बड़ कर दिया कृष्ण ने उसे युद्ध में लगा दिया लेकिन मेरे देखे कृष्ण ने जो किया वो बहुत सोचने जैसा बहुत विचारणी वही मैं कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि तुम भागो तुम जियो जिंदगी को युद्ध के मैदान में अविचलित भाव से साक्षी भाव से जो हो जो परिणाम आए इसलिए तो कृष्ण कहते हैं तू परिणाम की चिंता ना कर तू फल की आकांक्षा ना कर जो बात आ पड़ी उसे कर गुजर फिर जो फल हो सफलता असफलता वह परमात्मा के हाथ कर्म हमारे हाथ फल परमात्मा के हाथ मतलब यह है कि फल की जिसने विचारणा की वो तो फिर चिंता में पड़ेगा फल अगर पक्ष में आया तो अहंकार भरेगा और फल अगर विपक्ष में गया तो अहंकार टूटेगा दोनों हालत में नुकसान होने वाला है अहंकार टूटा तो विषाद पकड़ेगा और अहंकार भरा तो अभिमान जगेगा घमंड पैदा होगा अकड़ आएगी फल छोड़ ही दिया परमात्मा पर तो फिर कोई सवाल ही ना रहा काम अपना पूरा किया फिर जो हुआ परिणाम उससे हमें क्या लेना देना जो हो ठीक जैसा हो ठीक इससे एक निरपेक्ष भाव पैदा होता है अपेक्षा शून्य इससे साक्षी भाव जगता है कृष्ण की पूरी दीक्षा अर्जुन को साक्षी भाव की कि तू साक्षी भाव से लड़ रंजन तू पूछती कि साधु कल आश्रम देखने आए थे इनको साधु कहना भी ठीक नहीं एक, क्योंकि साधु तो सादगी की बात है सादगी का अर्थ होता है जीवन को जो व्यर्थ की जटिलताओं में ना उलझा है जो साधारण भाव से जिए जो अपने को साधारण मानकर जिए साधु तुम्हारे तो साधारण भाव से नहीं जी सकते वो तो प्रतिपल इस कोशिश में लगे हैं कैसे असाधारण हो जाए उनकी सारी चेष्टा पुण्य अर्जन की स्वर्ग पाने की मोक्ष पहुंच जाने की ये सब वासनाएं हैं और जो वासनाओं में बंधा है उसका डेरा नरक में होगा वो चाहे वासना मोक्ष की ही क्यों ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम दिल्ली जाना चाहो और चाहे तुम स्वर्ग जाना चाहो कुछ भेद नहीं एक ही बात है अपने से बाहर तुम्हारी यात्रा है तुम अभी बाहर के लिए आकांक्षी हो अभिपु तुम्हें अभी भीतर का रस नहीं आया भीतर का जिसे रस आया वो तो अभी और यहीं मुक्त है इसी क्षण कहीं जाना नहीं कुछ पाना नहीं कोई उपलब्धि की बात नहीं उठती जो है वो है ही मिला ही हुआ है वह सदा से हमारा है वह हमारा शाश्वत स्वरूप एस धमो सनंतनो वही हमारा धर्म साधु तो जटिल हो जाता है कहलाता तो है साधु हो जाता है बहुत जटिल क्योंकि वह हर चीज में फूंक फूंक के चलने लगता है उसका गणित बिठाने लगता है वो। ऐसा करूंगा तो पाप होगा ऐसा करूंगा तो पुण्य होगा ऐसा करूंगा तो लाभ ऐसा करूंगा तो हानि वो व्यवसायी है धर्म का व्यवसाय समझो मगर व्यवसाय में कुछ भेद नहीं वही बात वही पागलपन जरा भी अंतर नहीं साधु तो जटिल हो जाता है यह बड़ा दुर्भाग्य जेन फकीर रिंझाई साधु था उसको मैं साधु कहूंगा किसी ने उससे पूछा कि आपकी साधना क्या है जैसे रंजन तूने पूछा रामानंद परमहंसपुरी से कि आपकी साधना क्या है ऐसी रिंझाई से किसी ने पूछा कि आपकी साधना क्या है उसने कहा साधना साधना मेरी कुछ भी नहीं जब भूख लगती है तब खाना खाता हूं और जब नींद आती तब सो जाता हूं जब नींद नहीं आती तो नहीं सोता और जब भूख नहीं लगती तो नहीं खाता न तो भूख से ज्यादा खाता हूं न भूख से कम खाता हूं जितनी देर नींद आ जाती उतनी देर सोता हूं ना तो ज्यादा ना कम स्वभाव रित सरलता से जी रहा मेरी क्या साधना मुझ गरीब की क्या साधना सुनने वाला बहुत चौका उसने कहा कि इसमें कौन सी खूबी अरे भूख हमको लगती हम भी खाते नींद हमको लगती हम भी सो जाते इसमें तुम्हारी हमारी क्या खूबी फिर भेद क्या रिंझाई ने कहा और तो मुझे कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता भेद है भी नहीं मगर इतना मैं तुमसे कहूं कि तुम जब खाना खाते हो तो और भी हजार काम करते हो मैं वो हजार काम नहीं करता मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी तुम खाना तो खाते हो मगर सोचते दुकान की हो बैठते तो घर में हो मगर होते बाजार में हो और जब बाजार में होते हो तब घर की सोचते हो तुम जहां होते हो वहां नहीं होते मैं जहां वही हूं ज्यों था त्यू ठहराया मैं जहां वहीं हूं तुम कहीं कहीं होते हो न मालूम कहां कहां होते हो सारी दुनिया में घूमते फिरते हो सोते अपने कमरे में हो सपना देखते हो पहुंच गए कि कुछ पहुंच गए कहां कहाँ नहीं चले जाते सेठ चंदुलाल मारवाड़ी अपने मनोवैज्ञानिक को कह रहा था कि बड़ी मुश्किल में पड़ा चंदुलाल बेचारा अपनी पत्नी का गुलाम है, जोरू का गुलाम जैसा कि स्वभाव था मारवाड़ी होती या यूं समझो कि जो भी जोरू के गुलाम होते हैं वो सब मारवाड़ी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा समझो कि ऐसा समझो बराबर जोरू का गुलाम था ये मनोवैज्ञानिक को पता नहीं था पूछा तकलीफ क्या है उसने कहा तकलीफ मेरी है कि रात में जब सपना देखता हूं रोज यही होता मैं घबरा गया मुझे बचाओ मैं क्या देखता हूं कि बारह पत्नियां हैं मेरी एक से एक सुंदर मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इसमें तुम्हें क्या घबराने की इसमें क्या बचना अरे मजा करो मौज करो जब बारह पत्नियों मिल गई चंदुलान का आप समझे नहीं कभी आपको बारह पत्नियों का भोजन बनाने का अवसर मिला कि नहीं मैं मर जाता हूं रात भर भोजन बनाते बनाते बर्तन धोते धोते एक ही काफी है भैया उसने कहा कि बारह में तो बहुत मुश्किल हो जाती रात भर भोजन बनाओ बर्तन धो सफाई करो और बारह के तुम बच्चे समझते हो कितने कोई की नाग बह रही वो पहचो कोई रो रहा उसका झूला हिला रात भर सोने का तो नाम ही नहीं विश्राम तो मिलते नहीं रात जब सोने जाता हूं जितना थका होता हूं सुबह उठता हूं उससे भी ज्यादा थक गई हालत होती और उठते से मेरी पत्नी खड़ी सो फिर चक्कर शुरू दिन में एक सता रही रात बारह सता रही रात तो मुझे बचा दो दिन में तो मैं नहीं बच सकता यह मुझे पता है ये जो रिंझाई ने कहा कि तुम ये मत कहो कि तुम जब खाना खाते हो खाना ही खाते हो और तुम जब सोते हो तुम जब सोते हो तो सोते ही हो यह गलत बात तुम सोते हो तब तुम हजार काम करते हो कितने सपने देखते हो क्या क्या नहीं कर गुजरते सपनों में हत्याएं कर बैठते हो चोरियां कर लेते हो खाना खाते खाते तुम क्या क्या नहीं सोचते रहते कहां कहां नहीं उड़े पिते मैं जब खाना खाता हूं तो बस खान ही खाता हूं जब सोता हूं तो बस सोता हूं और एक दफा एक कोई और दूसरा जिज्ञासु आया रंझाई को मिलने तो उसने देखा कि बगीचे में एक आदमी झाड़ का अटरा ये तो सोच ही नहीं सका कि यह रिंझाई होगा क्योंकि रिंझाई महागुरु इतना खातिनाम फकीर था कि वो लकड़ी काटेगा ये तो हो ही नहीं सकता तो उसने पूछा कि भैया रिंझाई से मिलना है कहां मिलना हो पाएगा आश्रम बड़ा था कोई 500 फकीर आश्रम में रहते थे रिंझाई ने कहा रिंझाई से मिलना है? तो तुम जरा रुको मैं बुला के आया वो जल्दी से भीतर गया हाथ मुंह धोया कपड़े बदले आके कहा कि मैं रहा रिंझाई कहिए क्या काम वो आदमी ने कहा कि आप हैं रिंझाई अरे कपड़े बदल के तुम सोचते हो मुझे धोखा दे सकोगे अभी दो मिनट पहले तुम गए माना कि मुंह धो आए और कपड़े बदल लिए मगर मैं पहचानता हूं तुम वही कि वो आदमी जो अभी लकड़ी काट रहे तो उसने कहा बिल्कुल ठीक मैं वही आदमी हूं मगर तब तुम नहीं पहचान सके तो मैंने सोचा मुंह धोके आ जाऊं और क्या करूं साथ लकड़ी काट रहा हूं तो पसीना बह रहा है तुम पहचान नहीं पा रहे तो कुल्हाड़ी रखा है एक भी कुल्हाड़ी की वजह से शायद नहीं पहचान पा रहे मगर मैं ही हूं रिंचाई तो उसने कहा आप लकड़ी काटते उसने का, और क्या करूं ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत है तो लकड़ी काटता और सुबह थोड़ी देर पहले आए होते तो कुएं से पानी भर रहा था क्योंकि स्नान करना होता तो कुएं से पानी भरता हूँ तो उस आदमी ने पूछा कि मैं तुमसे ये पूछता हूं कि जब तुम प्रबुद्ध हुए उसके पहले क्या करते थे उसने कहा ये ही, लकड़ी काटता था कुएं से पानी भरता था उस आदमी ने पूछा फिर फर्क क्या पड़ा पहले भी लकड़ी काटते थे कुएं से पानी भरते तब भी लकड़ी काट रहे कुएं से पानी भर रहे उसने कहा फर्क इतना पड़ा कि पहले लकड़ी भी काटता था और दूसरे काम भी करता था साथ साथ मन चलता रहता था पानी भी भरता था और भी मन दूसरी चीजें भरता रहता था अब सिर्फ पानी भरता हूं अब सिर्फ लकड़ी काटता हूं अब जो करता हूं वही करता हूं अब बस वही होता हूं जहां होता हूं साधु का अर्थ है इतना सरल कि जो जहां है वही है असाधु का अर्थ है भागा भागा बहुत टुकड़ों में टूटा हुआ साधु का अर्थ है समग्र तुम अपने साधुओं से मत पूछना कि तुम्हारी साधना क्या है ये तो भगोड़े। साधना था तो संसार ही जगत ही परमात्मा ने दिया है साधने को परमात्मा ने महात्मा नहीं बनाए परमात्मा ने संसारी बनाए अगर परमात्मा को महात्मा ही बनाने होते तो हर बच्चे को महात्मा बना के चले आते बच्चे कोई सिर घुटाए चले आ रहे हैं तिरंडी साधु कोई चले आ रहे हैं योगासन करते हुए कोई चले आ रहे हैं मुंह पे पट्टी बांधे हुए हाथ में कमंडल लिए हुए कोई पिच्छी लिए हुए एक से एक साधु मगर परमात्मा संसारी आदमी बनाता है परमात्मा संसारियों में ज्यादा उत्सुक के साधुओं में इतना उत्सुक नहीं दिखाई पड़ता एक साधु नहीं बना था पश्चिम का एक बहुत बड़ा सदगुरु जॉर्ज गुरजेफ कहा करता था कि परमात्मा के खिलाफ है तुम्हारे महात्मा और मैं इस बात से राजी हूं तुम्हारे महात्मा तुम्हें कुछ गलत बात सिखा रहे हैं परमात्मा की मर्जी कुछ और है परमात्मा चाहता है इस जीवन के संघर्ष और चुनौती को तुम जियो और तुम्हारे महात्मा सिखाते हैं भाग खड़े हो परमात्मा अवसर देता है महात्मा तुम्हें अवसर से बचा देते फिर लौट के आना पड़ेगा क्योंकि परमात्मा ऐसे तुम्हें छोड़ देने वाला नहीं जब तक तुम पक न जाओ जब तक तुम केंद्रित ना हो जाओ तुम्हें वापस आना पड़ेगा तुम तो कक्षा से भाग रहे हो उत्तीर्ण कैसे हो गे? और जब तक उत्तीर्ण न हो तब तक वापिस स्कूल में लौटना पड़ेगा अच्छा है जल्दी उत्तीर्ण हो जाओ अच्छा है इसी बार उत्तीर्ण हो जाओ इस अवसर को क्यों चूकना है? मेरे लिए संसार में होना ही साधना है क्योंकि यहां ही सारी तकलीफें हैं चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को ही जो सम्यक भाव से ध्यान पूर्वक जीता है वो परम धन्यता को उपलब्ध हो जाता है तूने पूछा कि उनमें से एक स्वामी श्री रामानंद परमहंसपुरी ने बताया कि हम श्वास श्वास में नाम जपते अब तू मजा देखती श्वास श्वास में नाम जपते अजपा जाप करते अजपा जाप का मतलब भी उनको पता नहीं अजपा जाप का मतलब होता है कि जाप नहीं अजपा का मतलब होता है कि, मतलब कि जहां अब कोई शब्द ना रहा ना राम ना ओंकार ना अल्लाह कोई शब्द ना रहा अजपा का अर्थ ही यह होता है कि अब जपने को कुछ ना बचा मंत्रों के पार हो गए मंत्र के पार हुए कि मन के पार हुए यह अजपा शब्द नानक का है बहुत प्यारा है लेकिन मजा तो देखो नानक को मानने वाले जपजी रटे जा रहे हैं और नानक कहते हैं अजपा और ये जपजी रट रहे हैं जपजी बिल्कुल उल्टी बात हो गई कहां अजपा और कहां जपजी और जब में भी जी लगा दिया क्या क्या पंजाबी है जब ही काफी था कम से कम जी से तो बचाओ उसमें और जी लगा रहे हो समादर दे रहे हो और नानक कहते अजपा को उपलब्ध हो जाओ तुम्हारे भीतर शून्य हो तब अजपा होता है श्वास चले और तुम साक्षी हो श्वास भीतर आई तुमने देखी श्वास बाहर गई तुमने देखी बस सिर्फ तुम दृष्टा रह जाओ श्वास के इसको बुद्ध ने विपसना कहा है जिसको नानक ने अजपा कहा है, उसको बुद्ध ने विपसना कहा है विपसना शब्द भी प्यारा है इसका अर्थ है देखना पश्चना पश्च देखना साक्षी का ही अर्थ है बस देखते रहो श्वास का आना और जाना मगर इस देश में हम ऐसे तोतों की तरह हो गए हैं कि हम क्या कहते हैं हमें इसका भी पता नहीं शब्द रट लिए दोहराए जा रहे हैं अब वो एक साथ में ही एक श्वास में ही दोनों बात कह रहे हैं कि श्वास श्वास में नाम जपते अजपा जाप करते उनको पता नहीं कि क्या कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है और कहा कि जैसे श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था ऐसे मैं भी भगवान श्री से पूछता हूं मेरा मन चंचल है एकाग्र कैसे तो अज आप कैसे कर रहे हो मन चंचल अभी एकाग्र भी नहीं हुआ मनातीत होना तो बहुत दूर अभी पहला कदम भी नहीं उठा और मंजिल का दावा कर रहे हो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ध्यान पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी और मुझसे पूछने आ जाते कि ध्यान कैसे करें मैं उनसे पूछता हूं जब तुमने ध्यान पर इतनी बड़ी किताब लिख दी तो सोचा भी नहीं कि ध्यान तुम्हें करना आता नहीं तो कम से कम संकोच तो करोगी कि किताब मत लिखो क्योंकि तुम्हारी किताब को मान के न मालूम कितने मूल ध्यान करने लगेंगे और तुम्हें ध्यान का कोई पता नहीं है कोई अनुभव नहीं है तो वो कहते हमने शास्त्रों को पढ़ के किताब लिख दी और मैंने कहा हो सकता है तुम्हारे शास्त्र भी तुम जैसे लोगों ने लिखे हो न उन्हें ध्यान का कुछ पता क्योंकि ध्यानी तो बहुत कम हुए और शास्त्र बहुत है जाहिर है कि बहुत से शास्त्र तो गैर ध्यानियों ने लिखे अच्छी अच्छी बातें लिखी जा सकती हैं लिखने में क्या खर्चा है लिखने में लगता क्या है अच्छे अच्छे शब्द चुने जा सकते हैं अब उन्होंने भी तुलसीदास का यह वचन उद्धृत कर दिया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो लेकिन तुलसी को भी अनुभव नहीं क्योंकि कृष्ण के मंदिर में उन्होंने इंकार कर दिया झुकने से कहा तुलसी माथ तब झुके जब धनुष बाढ़ ले हाथ कहा कि मेरा माथा तो तब झुकेगा जब तुम धनुर्धारी राम बन जाओगे मैं कृष्ण के सामने नहीं झुक सकता क्या मजा है और तुलसीदास के वचन पढ़े हैं रामचरितमानस में न मालूम कितने कि परमात्मा तो कंकण में समाया हुआ है वही है। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं कणकण में देख सके और कृष्ण की मूर्ति में ना देख सके कृष्ण की मूर्ति क्या अड़चन दे गई ये किसी अनुभवी व्यक्ति की बात नहीं हो सकती ये तो आग्रही व्यक्ति की बात है अरे जिसने परमात्मा को पहचाना वो तो झुक ही गया अब क्या है मस्जिद हो तो भी झुका है और गिरजा हो तो भी झुका है गुरुद्वारा हो तो भी झुका है वो तो झुका ही हुआ है मगर अभी तुलसी को अर्चन है कृष्ण के सामने भी नहीं झुक सकते अभी राम के आग्रही है अभी ऐसा लगता है कि धनुष्बान इनका ट्रेड मार्का है वह जब तक न हो तब तक ये कैसे झुके पहले धनुष्वाण होना चाहिए मतलब राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण धनुष्वाण है इनको राम भी मिल जाए अगर बिना धनुषवाण के ये झुकने वाले नहीं ये कहें तुलसी माथ तब नुष्वाण ले हाथ धनुष्वाण कहा है महाराज पहले हाथ में धनुषवाण लो तब माथा मेरा झुके ये कोई साधारण माथा तुलसीदास का माथा ये माथा झुकवाना हो, हो इरादा तुम्हारा अगर लेना हो मजा इस माथा के झुकने का तो लो धनुष हाथ ये भी सशर इसमें भी सरत आ गई माथा भी झुक रहा है तो सशर्त ये क्या खाक माथे का झुकना हुआ और कहानी क्या गढ़ी है लोगों ने कि कृष्ण ने जल्दी से बांसुरी पटकी धनुष धनुष्वाण लिया फिर तुलसीदास झुके क्या मजेदार लोग हैं इनको जरा भी होश नहीं ये क्या कर रहे हैं क्या करवा रहे हैं खुद भी कर रहे हैं और अपने ईश्वर से भी करवाते ईश्वर के ऊपर भी अपने को आरोपित कर देते जैसे कि राम को कुछ बड़ी चिंता पड़ी हो कि तुलसीदास का माथा नहीं झुकेगा तो राम में कुछ कमी रह जाएगी और अगर ऐसा कुछ हो कि तुलसीदास का माथा झुकाने में इतना मजा आ रहा हो तो ये राम दो कौड़ी के राम हो गए ये तो असंभव बात है कि बांसुरी पटक दे कृष्ण और धनुष्मान हाथ में ले लें हा एक चपत जमा देते ये समझ में आ सकता कि निकल बाहर तेरे माथे को झुकवा के भी क्या करना है? करेंगे क्या खाएंगे पिएंगे तेरे माथे को झुकने को करना क्या है निकल जा भाग यहां से कभी दोबारा इस तरफ आना मत मगर नहीं उन्होंने जल्दी धनुष्मान हाथ लिया फिर तुलसीदास का माथा झुका सोभ भी प्रसन्न भगवान भी प्रसन्न दोनों खूब आनंदित हुए होंगे गदगद हुए होंगे कि वाह क्या गजब हो गया तुलसीदास प्रसन्न हुए कि हमारी शर्त मानी गई और वो प्रसन्न हुए होंगे कि देखो कैसा महान माथा झुकवा लिया अब ये क्या खाक संत समागम करेंगे जो कृष्ण से भी आग्रह रखते हैं कि धनुष्वाण हाथ लो ये संतों को पहचान सकेंगे इनको अगर जीसस मिल जाते तो तुलसीदास पहचानते असंभव बिल्कुल असंभव कृष्ण को नहीं पहचान सके तो जीसस को तो कैसे पहचानते और जीसस तो गधे पे बैठ के यात्रा करते थे वहां यहूदी मुल्कों में उन दिनों गधा एकमात्र सवारी थी अब गधे पे बैठे इनको जीसस मिल जाते तो गधे अटका देता कि कैसे माथा झुकाए पहले गधे से तो तो नहीं तो गधा ये समझेगा क्या है गधे क्या भी समझ सकते अरे गधे कुछ कुछ समझ लेते और तुलसीदास का आता गधे के लिए झुके कभी नहीं पहले नीचोतरो तो गधे से और धनुष्वान लोहा इनको अगर लाउसू मिल जाता बहुत मुश्किल था लाउसू भैंसे पर सवार चल गऊ माता हो तो भी ठीक भैंसा ये तो यमदूत का वाहन ये तो समझते कि यमदूत चले आ रहे एकदम जोर जोर से राम राम जपने लगते कि मौत आ गई और लाहू तो गजब का आदमी था भैंसे पे भी सीधा नहीं बैठता था उल्टा बैठता था एक तो भैंसे चीन में भैंसे पे बैठने का रिवाज रहा और उल्टा एक दफा लोगों ने लाउसू को पूछा कि आप भैंसे पर उल्टे क्यों बैठते बीच बाजार में चला जा रहा था अपने शिष्यों के साथ चौंग तसू और दूसरे शिष्य पीछे लगे हुए थे उसने कहा इसके पीछे राज अगर मैं भैंसे पर सीधा बैठूं, आगे की तरफ मुंह करके बैठूं, तो मेरे शिष्यों की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी ये उनका अपमान अगर मैं अपने शिष्यों से कहूं कि तुम मेरे आगे चलो ताकि मेरी पीठ तुम्हारे प्रति ना हो तो वो राजी नहीं होते वो कहते हैं आपकी तरफ हमारी पीठ हो जाएगी वो अपमान सो मैंने ये तरकीब निकाली कि भैंसे पर उल्टा बैठता हूँ मेरा चेहरा शिष्यों की तरफ उनका चेहरा मेरी तरफ किसी का अपमान नहीं इसलिए वो उल्टा बैठता था मगर उसकी बात में अर्थ है तुलसीदास से समझते कि तो बड़ा मामला गड़बड़ हुआ जा रहा है यमदूत चले आ रहे हैं और यमदूत भी कोई साधारण नहीं बिल्कुल पागल यमदूत आ रहा है घसीट के ले जाएगा उल्टा बैठ के आ रहा है भैंसे पर एकदम चिल्लाते कि भैंसे सोतरो तब संत समागम हो वचन तो अच्छे अच्छे कह गए बाबा तुलसीदास मगर अनुभव के नहीं मालूम होते संत समागम हरी कथा बात तो सच है मगर उधार होगी सुनी होगी संत समागम मुश्किल तो जरूर है क्योंकि एक तो संत को पाना मुश्किल हजार संतों में कभी एक संत होता है नौ सौ निन्यानबे तो अंटसंट होते और उन 999 की वजह से उसे एक को पहचानना मुश्किल हो जाता क्योंकि भीड़ जिनकी है वो उनके वो उन 999 एक तरफ खड़े हो जाते और वो बेचारा अकेला पड़ जाता संत जो वो अकेला पड़ जाता अंटसंटों की भीड़ और अगर वोट से मामला तय होना है भीड़ से तय होना है तो संत तो हारा ही हुआ है ऐसे तो बुद्ध हारे ऐसे तो महावीर हारे ऐसे तो कूड़ा करकट जीत गया भीड़ तो गलत लोगों से राजी हो जाती क्योंकि गलत लोगों से तुम्हारा तालमेल बैठ जाता गलत लोग तुम्हारे अनुसार चलते अगर तुम कहते हो मुंह पे पट्टी बांधो तब हम तुमको संत मानेंगे तब तो तुम देखा कृष्ण ने बांसुरी उतार कर रख दी तो अगर तुम मुंह पे पट्टी बांध लो तो तेरा पंथी स्थानकवासी जैन तुम्हें संत मानेंगे बस मुंह पे पट्टी मैं हैदराबाद में था एक जैन मुनि ने मेरी बातों को सुना युवक था हिम्मत ना आ गया जोश ना आ गया मुंह पट्टी फेंक थी दूसरे दिन मैं जब सभा में बोलने गया तो वो भी मेरे साथ गया तो वो भी मंच पे मेरे साथ बैठ गया बस जैनियों में एकदम खलबली मच गई कि मुंह पट्टी कहां है मुझे चिट्ठियां आने लगी कि इस आदमी को आप मंच से नीचे उतारे इसने मुंह छोड़ी मतलब अब ये जैन मुनि नहीं रहा मैंने उनसे कहा तुम तो मुंह को नमस्कार करते थे कि इस आदमी को इसके तुम चरण छूते थे अभी कल तक तुम इसकी सेवा को जाते थे आज इसने मुंह पट्टी छोड़ दी तो क्या बिगड़ गया मुंह पट्टी गई ना और तो कुछ नहीं बिगड़ा मुंह पट्टी का इतना क्या मूल्य है तो तुम आदमियों को छोड़ो घर में मुंह पट्टियां लटका लो उनकी पूजा करो सेवा करो मुंह पट्टियों में तुम्हें रस है मगर मैं समझता अब जब बाबा तुलसीदास गलती कर सकते हैं ये बेचारे क्या ये हैदराबादी इनका क्या है? इनकी कितनी समझ मगर वो तो जिद पकड़ गए वो तो मामला उपद्रव का हो गया भीड़ में लोग खड़े हो गए उन्होंने कहा कि इनको मंच से नीचे उतारा जाए मैंने कहा देखो मैं भी मंच पर बैठा हूं मैं तो कोई मुंह पट्टी बांधे हुए नहीं तो ये बिचारा बैठा है इसमें क्या हार जाए ये छिपकली देखो हमसे भी ऊपर बैठे ये भी मुंह पट्टी नहीं बांधे हुए अब इसमें झगड़ा क्या करना है मच्छर उड़ रहे हैं कोई मुंह पट्टी नहीं बांधे हुए इनको कोई नहीं रोक रहा इस गरीब को बैठा रहने दो मगर नहीं बैठने रहने दिया हालत यहां तक पहुंच गई कि वो खींचने को मंच पे चढ़ाए तब मैंने ही उनको कहा कि अब आप ही हट जाओ ये पागलों की जमात है अगर इनसे आदर पाना हो तो अपनी मुंह पट्टी फिर चढ़ा लो ये मुंहपट्टी के दीवाने और मूड़ ही इस तरह की शर्तें पूरी कर सकते लेकिन तुम्हारी कोई भी शर्त हो तुम्हें मूढ़ मिल जाएंगे शर्तों को पूरी करने वाले बस तुम्हारी शर्त पूरी कर दें वो संत हो गए हजार में एक कोई संत होता और जो संत है वो तुम्हारी कोई शर्त पूरी नहीं करेगा वो अपने ढंग से जिएगा उसे क्या फिक्र पड़ी तुम्हारी कि तुम उसे संत मानते हो कि असंत मानते हो मानते हो कि नहीं मानते हो क्या लेना देना वो अपनी निजता में जिएगा वो अपने आनंद में जिएगा तुम्हारे सम्मान से उसका कुछ बनता नहीं तुम्हारे अपमान से उसका कुछ बिगड़ता नहीं तुम्हारी गाली या तुम्हारी स्तुति सब बराबर है तो एक तो संत को पाना मुश्किल क्योंकि असंतों से तुम्हारे दिमाग भरे हुए तुमने संतों की भी धारणाएं बना रखी उनको ऐसा होना चाहिए और संत के ऊपर कोई धारणा लागू नहीं हो सकती सत्य किसी भी शर्त को मानता नहीं सत्य तो मुक्ति है मुक्त है तुम तो उस पर धारणाएं आरोपित नहीं कर सकते धारणाएं आरोप की कि सत्य तो मर जाएगा मुर्दा शब्द रह जाएंगे तो एक तो संत का पाना मुश्किल अगर पा भी लो तो समागम बहुत मुश्किल मिलके भी समागम हो जाए जरूरी थोड़ी क्योंकि समागम के लिए शिष्यत्व होना जरूरी संत हो यह तो एक आधा हिस्सा पूरा हुआ रोशनी हो यह आधी बात मगर तुम्हारी आंख भी तो खुली हो नहीं तो रोशनी से कैसे मिलन हो पाए तुम आंख बंद किए दिए के सामने बैठे रहो तो भी अंधेरा ही रहेगा सूरज के सामने बैठे रहो तो भी अंधेरा रहेगा आंख खोलो शिष्य का अर्थ है आंख खोलो संत के पास भी पहुंच जाओ अगर भूल चूक से भूल चूक से ही पहुंचोगे असंत तो तुम्हें खोजते फिरते वो तो तुम्हारे पीछे लगे रहते कि भैया कहां जा रहे हम इधर इधर आओ बड़ी खींचतान मची इधर आओ उधर जाओ सब दुकानदार अपनी तरफ खींच रहे हैं कि असली माल यहीं बिकता है एक इटालियन ने दुकान खोली उसने अपनी दुकान पर तख्ती लगाई इस दुकान पर हर चीज सस्ते से सस्ते दामों में मिलती है एक यूनानी ने दुकान खोली उसने यह तख्ती लगी देखी तो उसने तख्ती लगाई कि यहां हम रद्दी चीजें नहीं बेचते इसलिए सस्ते का सवाल नहीं उठता यहां तो हम असली चीजें बेचते और जितनी उनकी कीमत हो उतनी ही कीमत ली जाती है ना कम ना ज्यादा कचरा खरीदना हो तो कहीं और उन दोनों के बीच में यहूदी ने दुकान खोली उसने तख्ती लगाई कि बगल की दोनों की दुकानों का दरवाजा यही कुछ भी खरीदना हो सस्ता तो भी मिलता है यहां महंगा बगल की दोनों दुकानों का दरवाजा यही मुख्य द्वार यही है ऐसा झगड़ा मचा हुआ है संत तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ते फिरते संत तो अपने भीतर थिर तुम्हें उनकी तलाश करते आना पड़ता तुम्हें उन्हें खोजना पड़ता है जो तुम्हारे पीछे दौड़ते फिरते हैं वो संत नहीं उनका कुछ रस है वो तुम्हारे शोषण में उस सुख इसलिए तुम्हारी शर्तें भी पूरी करेंगे तो पहले तो संत को पाना मुश्किल और अगर कभी भूल चूक से पालो कभी नदी नाव संयोग हो जाए तो कठिनाई और आ जाती है कि तुम्हारा शिष्य होना जरूरी तो ही समागम हो पाए संत के पास देने को है मगर तुम्हारी झोली भी तो लेने को राजी हो संत बांटने को तैयार मगर तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद तुम लेने को राजी नहीं तुम डरे हुए खड़े रहते संत तुम्हें डुबाने को तैयार है मगर तुम डूबने को राजी नहीं तुम घबराए हुए हो तुम अपना हिसाब लगाते हो तुम सब तरफ से सोच विचार करते हो गणित बिठाते हो कि लाभ कितना हानि कितनी कितने दूर तक जाऊं कितने दूर तक ना जाऊं और यह आदमी संत है भी या नहीं और कैसे तुम जांचोगे तुम्हारे पास धारणाए तो सब बासी हैं उनसे कुछ निर्णय होने वाला नहीं जैन के पास धारणाएं हैं जैन शास्त्रों से ली गई वो उन्हीं हिसाब से तोलता है इसलिए उसके शास्त्रों के अनुसार न तो कृष्ण संत हैं, न जीसस संत हैं, न मोहम्मद संत हैं, न जरथुस्त संत हैं, न लाउस उसकी अपनी धारणाएं उन पे वो कसता है वो उन धारणाओं पे पूरे नहीं उतर सकते एक जैन मुनि ने मुझसे कहा कि आप जीसस को संतना कहें क्योंकि उनको सूली लगी अरे तीर्थंकरों का तो लक्षण यही है कि कांटा भी रास्ते पर अगर सीधा पड़ा हो तो उनको देख के उल्टा हो जाता कांटा भी क्योंकि जिसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं उसको कष्ट हो ही नहीं सकता और जीसस को सूली लगी कांटे की बात छोड़ो सूली लगी किसी महापाप का परिणाम ही होगा मैंने उनसे कहा तुम ये भी सोचो कि जीसस को सूली लगी लेकिन जीसस को कष्ट हुआ या नहीं सवाल ये है सूली लगने से कुछ तय नहीं होता कष्ट हुआ कि नहीं ये और ही बात है कष्ट हुआ होता तो जीसस कभी ये कह के विदा ना होते दुनिया से कि हे प्रभु इन सब को क्षमा कर देना जो मुझे सूली लगा रहे क्योंकि इन बिचारों को पता नहीं कि ये क्या कर रहे जीसस ईसाई इस कारण संत कहते कि सूली पे लटक के भी वो क्रोधित न हुए तुम तो महावीर को इसलिए संत कहते हो कि कांटा सीधा पड़ा था उल्टा हो गया इससे कांटा संत होता है महावीर कैसे संत होते कांटा संत है जाहिर बिल्कुल साफ बात है कि कांटा कोई साधारण कांटा नहीं है। कोई तीर्थंकर पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष एकदम देखो देख के उल्ट, उल्टा हो गया कि बेचारे को गल ना जाए मगर इससे महावीर की क्या कसौटी हो रही कसौटी तो सूली पर हो रही वो कहने ले आप कैसी बातें कर रहे आप सब शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ तुम्हें यह स्मरण दिला रहा हूं कि अपनी धारणाओं को दूसरों पर मत थोपो तुम्हारी धारणाओं का क्या मूल्य तुम्हारी धारणाएं तुम सब में नहीं थोप सकते और संत तो अनंत अनंत रूपों में प्रकट हुए कोई एक रूप नहीं उनका इसलिए तुम जब बंदी हुई धारणाओं से जाओगे तो निश्चित ही जैन सिर्फ जैन साधु को ही साधु मान पाएगा संत मान पाएगा और हिंदू केवल हिंदू को ही संत और साधु मान पाएगा और मुसलमान केवल मुसलमान को ही साधु और संत मान पाएगा अब मजा यह कि तुमने कसौटी पहले ही तय कर ली अनुभव संत का करो फिर कसौटी तय करना और मैं तुमसे कहता हूं जिन्होंने संतों का समागम किया उन्होंने फिर कसौटी तय नहीं की क्योंकि एक संत को पहचाना तो उन्होंने ये बात समझ ली कि संत अनंत रूपों में हो सकते हैं उनकी अनंत जीवन शैलियां हो सकती इसलिए मैं जरथुस्थ पर लाउसु पर जीसस पर बुद्ध पर महावीर पर कृष्ण पर मोहम्मद पर सब पर बोला हूं बोल रहा हूं ताकि तुम्हें यह स्मरण दिलाता रहूं तुम भूल ना जाओ कि संतत्व उतना ही अनंत है जितना परमात्मा क्योंकि परमात्मा का ही रूप है बंधी हुई धारणाओं वाला व्यक्ति समागम नहीं कर सकता बीच में धारणाएं आ जाएंगी तो वो बेचारे कहते रहे थे संत समागम हरि कथा लेकिन वो कर नहीं पाएंगे संत समागम उनकी बंधी हुई धारणाएं वही धारणाएं बाधा बन जाएंगी अभी उनका मन चंचल है मन चंचल है और राम है रामानंद परमहंसपुरी परमहंस उसको कहते हैं जो मन के पार चला गया मन है विचार और हंस है प्रतीक विवेक का हंस प्रतीक है नीर छीर विवेक कर सके जो ये काव्य कल्पना है कवि की कल्पना है कि अगर हंस को हम दूध दे दें, और पानी मिला हो तो वो दूध दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा ये बात कोई तथ्य नहीं इस भ्रांति में मत पड़ना कि कोई वैज्ञानिक तथ्य अगर ये वैज्ञानिक तथ्य हो तो मैं कहता हूँ वो दूध भी नहीं पी सकता क्योंकि दूध खुद ही 90 प्रतिशत पानी भी नहीं मिलाए। वो गऊ माता खुद ही मिला देती ये गोपाल जी तो बाद में मिलाएंगे 90 प्रतिशत तो पानी ही है फिर तो दूध भी नहीं पी सकेगा और अब जमाने बड़े खराब आ गए अब लोग जल मिलाते ही नहीं मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो कभी वहाँ दूध नहीं पीता क्योंकि कोई अहमक अहमदाबादी जीवन जल मिला दे ये मुरारजी भाई के शिष्य अहमदाबाद में रहते अहमक एक से एक अहमक पड़े हुए जल मिला वो भी ठीक चलो कोई हर जाने जल तो है अगर जीवन जल मिला दो करू ना बस कि जो भी पिएगा उसकी उम्र बढ़ेगी और प्रधानमंत्री बनेगा करू ना बस क्या जल मिलाना जब जीवन जल उपलब्ध है तो जीवन जल ही मिला दो वो तो दूध से भी ऊंची चीज है हंस कोई जल और दूध में भेद नहीं कर पाएगा लेकिन ये काव्य प्रतीक है कि हंस दूध को अलग कर लेता जल को अलग कर देता इसका अर्थ है वो असार को अलग कर देता सार को अलग कर देता और परम हंस का अर्थ है जो ऐसे नीरछेर विवेक को उपलब्ध हो गया है जिसने असार को छोड़ दिया और सार को ग्रहण कर लिया जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को छोड़ दिया और सार्थक को पकड़ लिया परिधि से मुक्त हो गया और केंद्र पर स्थिर हो गया तब किसी को परम हंस कहा जा सकता है और अभी मन चंचल है अभी मन कुआ है हंस भी नहीं हुआ अभी मन चंचल है कांव का रहा है और पूछने आए हैं कि चित्त एकाग्र कैसे हो चित्त को एकाग्र भी नहीं करना है चित्त से मुक्ति ही होना है क्या एकाग्र करना है बटा हुआ इतने कष्ट दे रहा है इकट्ठा हो जाएगा तो छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाए फिर तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। अभी बटे हुए से नहीं जीत पा रहे हो एकाग्र करके क्या और अपनी बची खुची लुटिया भी डुबानी थोड़ी बहुत बची है लाज वो भी उघर जाएगी यूं तो वो घड़ी गई लंगोटी बची वो लंगोटी भी निकल जाएगी एकाग्र करके क्या करना है एकाग्र नहीं करना ध्यान एकाग्रता नहीं एकाग्रता तो मन की ही चेष्टा है मन को एक केंद्र पर रोक देना एकाग्रता है और मन से मुक्त हो जाना ध्यान है एकाग्रता का कोई सवाल नहीं एकाग्रता तो चुतुच्छ बात है और एकाग्रता तो बड़ी आसानी से हो जाती इसमें कुछ अड़चन नहीं एक सुंदर स्त्री को देखो सारा बाजार खो जाता एक चित्त एकाग्र हो जाता ये कोई बड़ी बात <laughs> फिल्म देखने चले जाते हो भूल गए दुकान भूल गए घर भूल गए सब चित्त एकदम एकाग्र हो जाता फिल्म में एकाग्र हो जाता ये रामानंद परमहंस को कहो कि फिल्म देखो भैया चित्त एकाग्र हो जाए अरे मदारी डमरू बजा देता है और अनेकों का चित्त एकाग्र हो जाता है भूल जाते साइकिल टेक के खड़े जा रहे थे पत्नी के लिए दवा लेने भूल ही गए याद ही ना रही कि कौन पत्नी मदारी ने डमरू बजा दिया बंधन नचाने लगा अभी कुछ खास भी नहीं हो रहा है काम मगर आशा बंदी कैसे कुछ हो चित बिल्कुल एकाग्र हो जाता एकदम ठहरे खड़े हो गए सब रुक गया समय भूला स्थान भूला चित्त एकाग्र होना कोई कठिन बात नहीं वैज्ञानिक जब अपने अन्वेषण करता चित्त एकाग्र हो जाता सर्जन जब अपनी सर्जरी करता चित्त एकाग्र हो जाता चित्रकार जब पेंटिंग करता चित्त एकाग्र हो जाता संगीतज्ञ जब वीणा बजाता चित्त एकाग्र हो जाता चित्त एकाग्र होना कोई बहुत बड़ी बात है ये तो बड़ी सामान्य घटना है सबको होती अड़चन इसलिए होती है कि जहां चित्त एकाग्र नहीं होना चाहता वहां तुम उसे एकाग्र करना चाहते हो तब अड़चन होती जैसे सामने से तो जा रही हेमा मान और तुम हनुमान जी पे चित्त एकाग्र कर रहे कैसे हो ये बात बने तो कैसे बने हनुमान जी भी क्या करे इसमें कसूर उनका भी नहीं चित्त तो एकाग्र होने को राजी है मगर वो हेमा मालनी पे होना चाहता है और हनुमान जी ने उसको कुछ जसता नहीं कि कैसे किस लिए एकाग्र होना और फिर ऐसी जल्दी क्या हनुमान जी भी करना तो बाद में कर लेंगे अरे मरते समय कर लेंगे अभी तो चार दिन की चांदनी है थोड़ा इधर देख लें फिर तो अनंत काल तक पड़े हनुमान जी से निपटना फिर करना क्या है फिर हम और हनुमान जी मगर ये थोड़ी देख ली जो अवसर मिला झरोका खुला इसको तो ना चूके चित्त तो एकाग्र बिल्कुल होने को राजी, मगर तुम उल्टी सीधी चीजों पे एकाग्र करना चाहते हो तो अर्चना आती, चित्र कहता कि नहीं होंगे एकाग्र हमें यहां एकाग्र होना तुम वहां करना चाहते हो तुम हो कौन तुम्हारी है सिद्ध क्या और चित्त वहीं ले जाएगा और अगर तुमने ज्यादा गड़बड़ की तो परिणाम यह होगा कि तुम हनुमान जी में हेमा मालनी दिखाई पड़ेंगे <laughs> तुम लाख आंखें झटको कुछ भी करो जब भी आंख खोलोगे नहीं खड़ी हुई हनुमान जी छिप गए ओट में हो जाते चित्त को एकाग्र करना कठिन नहीं है लेकिन चित्त के साथ जब तुम जबरदस्ती करते हो तब अड़चनाती अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव में जीने दें तो चित्त की एकाग्रता तो बिल्कुल ही सामान्य घटना है मैं स्कूल में विद्यार्थी था मेरे एक अध्यापक थे वो इतिहास पढ़ाते अब इतिहास में मुझे कोई रस नहीं कि कोई हैंनरी सप्तम हुए क्या करना मुझे हुए तो हुए ना होते तो भी कोई हर्जा नहीं था ना उनको मुझसे कुछ लेना देना ना मुझे उनसे कुछ लेना देना ना कभी मिलने का सवाल आने वाला वो कब क्यों हो चुके बीती ताही बिसार दे आगे की सुगले तो मैं उनके तख्ते पर लिख देता था बीती ताही बिसार दे वो एकदम आके नाराज होता था तुम तो फिर लिखा तखते पे भाई मैं उनसे कहता था कभी इसको हम क्या सार है और बाहर अमराई में मेरे स्कूल के थोड़े ही दूर पर आमों के घने वृक्ष वहां कोयल की कुहू कुहू थी। वो मुझसे कहते कि तुम देखो तुम्हारा चित्र एकाग्र कर उन्होंने कहा एकाग्र है मेरा चित्र मगर कोयल की कुहू कु पर आपकी बकवास पर नहीं वो कहते निकल जाओ बाहर कमरे के बाहर मैंने कहा यही मेरी इच्छा है तो मैं खड़े होके इतिहास में बाहरी खड़े होकर पढ़ा इसलिए इतिहास में, में मेरी बड़ी गड़बड़ मैं इतिहास के संबंध में कुछ कहूं मानना मत तो वो बाहर ही खड़े खड़े पढ़ा है वो मुझे बाहर ही खड़ा रखते और मेरे प्रिंसिपल थे वो चक्कर लगाने आते वो जब देखो तब मैं बाहर खड़ा वो मुझसे कहते मामला क्या तुम जब देखो तब बाहर खड़े मैंने कहा इतिहास बाहर ही खड़े होकर पढ़ता मैं मतलब नहीं समझा मैंने कहा कि मेरा चित्त एकाग्र है वो मुझे भीतर बैठने देते ना उन्होंने पूछा ये तो हद उल्टी बात हो गई तुम्हारा चित्त एक है मैंने कहा मेरा बिल्कुल चित्त एक है वो मुझे भीतर आप उनसे पूछिए उन्होंने जाके पूछा कि छोटे लाल जी इस विद्यार्थी का चित्र एकाग्र आप इसको बाहर क्यों खड़ा करते हो कहने लगे इसका चित्रग्र कोयल की कुहूकहू में और मैं चाहता हूं इतिहास में हो लौट के वो मुझसे बोले कि तुमने ये पूरी बात मुझे क्यों नहीं बताई पूरी बात बताने का सवाल नहीं मुझे कोई रसी नहीं है इस इतिहास में चंगीस ख हुए तैमूर लंग हुए हो गए अब ये लंगड़ा तैमूर इससे लेना देना क्या है और अभी कोयल जो गा रही गीत अभी उसको ना सुनू और ये लंगड़े तैमूर की कथा ये छोटे लाल जी जो गा रहे हैं इनको सुनू मुझे रस नहीं है मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया कि चित्र की एकाग्रता कोई प्रश्न है मैंने हमेशा अपने चित्र को एकाग्र पाया मगर चित्र जहां एकाग्र होता है वही होता है तुम खींचातान करो लड़ाई झगड़ा करो कुछ सार नहीं उससे सिर्फ विषाद आय चित्त से पार चलो और चित्त से पार चलने के लिए साक्षी उपाय है एकाग्रता नहीं ऐसे अगर उलझे रहे तो यह रात कभी कटेगी नहीं रात अभी बाकी है रात अभी बाकी है दिल को करार आया नहीं छेड़ दे साजन वो नगमा तूने जो गाया नहीं दिल को करार आया नहीं छेड़ दे साजन वो नगमा तूने जो गाया नहीं रात अभी बाकी है रात अभी बाकी है नस नस में बस गए हो आंखों में हो समाए तुम ही कहो कि जालिम क्यों अब हो आए चारों तरफ खुशी के सामान झूमते हैं रात अभी बाकी है रात अभी बाकी है दिल को करार आया नहीं छेड़ दे जालिम वो नगमा तूने जो गाया नहीं रात अभी बाकी है रात अभी बाकी है सब नबी आंखों में दिल है डर है तेरी आगोश में जिंदगी एक गीत बनके एक गीत बनके आ गई आगोश में जो मुझे कहनी है तुमसे वो बात अभी बाकी है वो बात अभी बाकी है रात अभी बाकी है दिल को करार आया नहीं छेड़ दे जालिम वो नगमा तूने जो गाया नहीं रात अभी बाकी है बात भी बाकी है रात अभी बाकी है जब तक ईश्वर का नगमा तुम सुनो ना तब तक रात भी बाकी रहेगी बात भी बाकी रहेगी और वो नगमा अभी छेड़ा जा सकता है साक्षी उस संगीत को तुम्हारे भीतर जगा देता है आज तुम